अश्विनावीतमस्तु मिवेषा वह ओ शांति ही शांति ही शांति वेतारण्य उपनिषद की चौथी कक्षा ण्यक उपनिषद से पहले हम छांदोग्य उप देख रहे थे और छांदोग्य उपनिषद के अंत में एक वचन आया था उसको थोड़ा सा देखते हैं निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या छह सौ पैतालीस स खलु एवं वर्तयन यावत आयुषम ब्रमल लोकम अभि संप्यते नुनरावर्तते नुनरावर्तते मुक्ति से लौटने के संदर्भ में काफी चर्चा रहती है कि मुक्ति से वापस आगमन होता है या नहीं होता है तो इस तरह के वचन जब देखते हैं न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते वहां से लौट करके नहीं आता है तो इस संदर्भ में जो पीछे चर्चा हुई थी स एवं वर्तयन को इस प्रकार से आचरण करता हुआ यावद व ब्रह्मलोकम अभि जब तक आयु है तब तक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक को प्राप्त किए हुए रहता है तो यावद आयुषम को जब हम ब्रह्मलोकम के साथ जोड़ते हैं तो यह अर्ता है अब इसमें दूसरा अर्थ यावद आयुष्यम को पहले के साथ में भी जोड़ा जाता है सखलु एवं यावद आयुषम वर्तन पूरे जीवन भर ऐसा करता हुआ ब्रह्म लोकम ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते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 क्योंकि वहां से लौटना तो मानते नहीं है मुक्ति से लौटना तो मानते नहीं है तो शंकराचार्य जी के छांदों के उपनिषद के अंतिम वचन देखने लायक है पहले वाला भी है अर्थ उन्होंने वो भी किया है और उन्होंने यावत आयुषम को दोनों तरफ जोड़ दिया पहले भी जोड़ा है और आगे भी जोड़ाए अंत में क्या कहते हैं यावत ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत तत्रिति यावत् ब्रह्मलोक स्थिति तावत् तावत तत्रिठी कौन ये जो मुक्ति में गया है ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक वहीं रहता है प्राक त तो न आवर्तते इत्यर्थ उससे पहले लौट करके नहीं आता ये मतलब है अर्थात लौट के तो आता है उससे पहले लौट के नहीं आता है जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है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 ब्रह्मलोक तो की स्थिति तो सदा से ब्रह्मलोक ब्रह्म का लोक परमात्मा का लोक वो कहाँ समाप्त होने वाला है वो तो ब्रह्म ही बन गया है तो अब ब्रह्मलोक तो बना ही रहेगा ऐसा तो करके कहते हैं कि इसका ये तात्पर्य नहीं है शंका तो उनको थी ती, या टीकाकार नीचे लिखा हुआ है टीका में यहां यह शंका होती है क्या ब्रह्मलोक के नाश होने के बाद वे लौटता है यावत ब्रह्मलोक स्थिति तावत तत्रि प्राक त तो ना आवर्तते इत्यर्थ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 ब्रह्मलोक में स्थिति है तब तक वहीं रहता है और उसकी ब्रह्मलोक में स्थिति है उतनी देर के लिए उसको मिला है वहां पर उसका निश्चित काल है तो ना पुनर ना ना पुनरावर्तते ना पुनरावर्तते के लिए उनका तत्वप्राक न आवर्तते ये कहने की क्या जरूरत थी इनको शंकराचार्य जी को ये कहने की क्या जरूरत थी न पुनरावर्तते आता ही नहीं है बस न तत्प्राक इति अर्थ उससे पहले नहीं आता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 उसी को ही वहां पर कानीय कानिय देवा अर्थ में भेद नहीं है इसमें स्वार्थ में प्रत्यय करके अर्ण करके किया हुआ है तो तथा कानीयसा एव देवा देव तो थोड़े ही थे और जायसा असुराहा असुर अधिक है? हैं भी कह सकते हैं थे भी कह सकते हैं उस समय की कथा है चूंकि तो भूतकाल में कह सकते हैं नहीं तो अभी के लिए भी कह सकते हैं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 और अच्छी प्रतिस्पर्धा हो तो कोई दिक्कत नहीं है गुणों में प्रतिस्पर्धा हो तो कोई बात नहीं है फिर व्यक्ति पे चली जाती है तो उसमें विकार आ जाते हैं इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी दोनों ने प्रतिस्पर्धा की कब तो प्रतिस्पर्धा में कौन आगे बढ़े तो वैसे तो जिनकी संख्या अधिक होती है वो आगे बढ़ जाते हैं रीरबल और संगठन बल बड़ा होता है तो कर जाते हैं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 अब ये उद्गीत है एक अलग ढंग का उद्गीत है ये तो प्रतीकात्मक है सारा वास्तव में वो उद्गीत ओम की तरह बोलने का नहीं है तो अथा प्राणम ऊँचू तुम न उदगा तुम हमारे लिए गा उ, उद्गान कर उसने भी कह दिया तथा ही अच्छे कामों में कौन सहयोग नहीं करेगा अच्छे लोग थे अच्छे कामों में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते बिल्कुल आएंगे सब करेंगे तो ते भे प्राण उदगा तो प्राणों ने उनके लिए गाया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 और अच्छे लोग होते हैं उनको शीघ्रता नहीं होती है। तो धर्म हमारे साथ में है वो तो शीघ्रता नहीं करते वो थोड़ा विलंब कर जाते तो पापमा उस किस्से भी ना वही जो पाप होता है जो प्रचलित है यद एव इदम अप्रतिरूपम जिग्रती स एव स पापमा तो आज जो हमारी ग्रहण ये प्राण जो सुंखती है अप्रतिरूप गलत सुंघती है यही वो पाप है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 कुकृत्य कौन पंडित हर व्यक्ति बुराइयों में तो कुशल हो ही सकता है इसलिए असुर ज्यादा हो जाते हैं देवता कम होते हैं वो तो सब लोग तो नहीं कर सकते बाकी और कोई उपाय ढूंढना चाहिए असुरों को तो हराना है विकल्प और ढूंढते तो अतः चक्षु ऊंचू अब उन्होंने आंखों को कहा तुम न उदगाया यी तू हमारे लिए गा अब आंख क्या गाएगी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 फिर वही असुरों ने तेविदु अनेन वही न उदगात्रा अत्यश्यं ये लोग इसी से हमारे को पार कर जाएंगे देवता लोग उपाय ढूंढना है प्रत तो अभिद्रित पाप मना अभिन्न उन्होंने आकर के आंख को भी बीन इस पाप से सहय स पापमा जो ये पाप है उसी से ही यद इदम अप्रतिरूपम पश्यती स एव सपापमा तो आंख जो भी गलत देखती है ये वही पाप है उसने बीन है असुरों ने दोस्तों चक्षु का ही था शुरुआत तो चक्षु की ही थी दूसरों ने बीन दिया उसको वैसे ही हो गए तो बोले जी मेरी संगति का दोष हो गया लोगों ने मेरे को ऐसी आदतें डाल दी तो शुरुआत तो हमने ही की थी गए तो हम ही थे वहां पर शुरू में समर्थन तो हमने ही किया था अगर हम समर्थन नहीं करते शुरुआत में हमारे में दोष नहीं होता तो वो क्या बिगाड़ते हमारा ढीरे तो हम भी पड़े थे तो वहां भी हो गए अब हम जैसे हो गए हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे पे कर दिया तो बिगड़ी गए क्या देवता हार मानने वाले नहीं थे उनके पास और उपाय थे उन्होंने तो कहा अतर श्रोत्र ऊंचे उन्होंने श्रोत्र को कहा श्रोत्र सुनने का काम करता है उदगीत के गायन का काम हाँ उदगात उदगा हमारे लिए गाओ, उसने भी कहा तथा इति, अच्छे काम में कोई मना नहीं करेगा इंद्रिया भी देव हैं इंद्रियों को भी देव कहा जाता है तो तेपे श्रोत्रम उद्गायत यह श्रोत्रे भोगस्तम देवे आगायत यत कल्याणम श्रणोती तदात्मने सारी कथा वैसी थी वैसी भोग को देवताओं के लिए दे दिया सामान्य जो थे और विशेष जो था वो अपने लिए रख लिया इसमें सुरीला सुरीला था ना वो अपने लिए रख लिया अच्छा अच्छा और राक्षसों ने फिर जान लिया बोले इसके माध्यम से हमको जीत लेंगे अतिक्रमण कर जाएंगे तो उन्होंने जाके श्रोत्र को भी पाप से बीन दिया और अब श्रोत में जो गड़बड़ होती है गलत सुनता है वो वही पाप है जो सुरु ने बीन दिया था तब से श्रोत्र भी बिगड़ गए देवताओं के पास क्या बचा इंद्रियां तो हो गई कही चलो मन के पास में चलते हैं। बाकी इंद्रियां तो बाहर हैं, मन तो अंदर है तो अतः मन ऊंचू मन को बोले तुम न उदगा ये हमारे लिए तुम गाओ उसने तथा ये गाता हूं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 एवम खलु एता देवताूप सृजन एवं एना पापमना अविध्यन तो इस प्रकार से ये जो जितने भी देवता थे ये पाप पापम अभिपसृजन पाप से युक्त तो हो गए पाप से लिप्त तो हो गए ये देवता मतलब इन्द्रियां भी हैं ये सब ऐसे पाप से लिप्त तो हो गए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 वो पापों से लिप्त हो गए देवता तो पापों से लिप्त हो गए और असुरों ने देवताओं को पाप से बीन दिया तो जो पाप से युक्त हुए और जिसको पाप से बींदा वो एक ही है वो देवता ही है स्त्रीलिंग शब्द से तो देवता यहां पर अभिधेय दे है देवता बिंद गए तो वैसे तो इंद्रिया भी देवता हैं लेकिन जो हमारा प्रसंग चल रहा था असुर और देवता का असुर अलग है देवता अलग और देवताओं ने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 और असुर जो होते हैं असुर असुख क्षेपणे धातु से भी अस््यति क्षिपति इस अर्थ में भी करते हैं प्रक्षिपति घरमा मेघ को भी असुर बोलते हैं तो उसको असुर क्यों बोलते हैं अस्ति क्षिपति प्रक्षिपति उसको ढक लेता है फेंक देता है किसको हटा देता है मेघ को <स्याँग> बादल आ जाते हैं तो मेघ को हटा देल आ जाते हैं मेघ आ जाता है तो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 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मिलावट हो जाती है सरकारी में भी हो जाती है देसी घी में वनस्पति घी तेल ये सब डाल देते हैं वो कहाँ से आ रहा है वनस्पति घी इतनी बड़ी मात्रा में डल रहा है तो औरों को नहीं पता लगेगा क्या तो सब पता लगता है लेकिन बात फिर भी बाहर नहीं जा पाती है आसानी से कारण कि वो सब खाते हैं उसमें सबको मिला करके रखते हैं उनकी कोशिश होती है मैं गलत हूं उसको भी गलत कर दू पहले अब उससे वो अपनी सुरक्षा देखता है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 बोले कि आसन्यम प्राणम ऊचु हो मुख में रहने वाले को तो इसमें आस्य को आसन आदेश हो जाता है पद सन्यु सन नो कन्या कंच कन्नु दन्ना संचस प्रभृतिशु सीधे आदेश बता रखे हैं वहां पर प्रकृति तो नहीं बता रखी है कि, कि किसके द्वारा होता है ये अष्टदयी का छठे अध्याय के पहले पाठ का इकसठवां सूत्र है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 उनका तथा ठीक थी। है ऐसा ही होगा प्राण उद्गायत उसने इनके लिए गाया अब इसको भी उन्होंने जान लिया क्या ते विदोह उन्होंने जान लिया अनेन न वही न उदगात्रा हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे अब देखिए इसमें एक पंक्ति बीच में नहीं है बाकी सब जो वो पंक्ति थी ना पीछे आती थी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 और क्या लाभ होता है उनका तो पराअ्य दिशन भ्रातृव्योभवती अस् इसके यानी जो आत्मा से युक्त हो गया है जो देव हो गए हैं इसके द्वेशन जो द्वेश करने वाले हैं विरोधी हैं भ्रात्री भ्रातृव्य शत्रु हैं जो तो उसका द्वेश करने वाले उससे द्वेश करने वाले शत्रु हैं उनका पराभवती पराभव होता है वो नष्ट हो जाते हैं हार जाते हैं तो आत्मा का हो जाता है परमात्मा का हो जाता है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 संसार की तरफ अगर परमात्मा को ध्यान में नहीं रखा और फिर इनका उपयोग किया तो गए हम फिर तो पतन होना ही है कभी ना कभी हो ही जाएगा और परमात्मा साथ में रहा उद्गीत साथ में रहा और इसका अपना स्वार्थ नहीं रहा हम बचते हुए चलते रहे अति नहीं की तो निकल जाएंगे तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता तो यह एवं वेदर जो इसको जान लेता है उसके जितने शत्रु होते हैं वो पराजित हो जाते हैं द कौन से शत्रु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 देवताओं ने जब ये सारी कसरत की और अभी जीत ली जीत लिया उन्होंने तो उसकी महत्ता तो आप देखेंगे ही ना कि आखिर विजय हो गई तो देखो किसको श्रेय जाता है तो ते हो ओचू को अभूत योना इथम इत्थम असक्त वो कौन था जो हमारे साथ में लग गया आसक्त हो गया जिसने हमारा इतना ध्यान रखा इधर उधर अपना नहीं किया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 वो देवता अलग थे वो सज्जन लोग और इन प्राणों को कि प्राणक भी देवता कहे जाते हैं तो ये जो प्राण देवता था मुख वाला इसको दुह ये नाम भी दिया जाता है दू क्यों तो दूरम ही अस्या मृत्यु हो तो क्योंकि इसके मृत्यु इसके परे रहती है ये प्राण कौन सा है कि इससे मृत्यु दूर रहती है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 श्वास भी वहीं से जाता है पानी अन्न भी वहीं से जाता है हालांकि ढक्कन होता है उसके ऊपर लेकिन फिर भी कभी उस, उस काल में जब निगलते समय वो ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है तो उसमें थोड़ा सा भी पानी या अन्न का कण थोड़ा भी चला जाता है एकदम से बहुत तेजी से खांसी आई है और हम उसको एकदम निकालना चाहते हैं तेजी से अन्दर रुक नहीं सकता है वहाँ इतनी तीव्र प्रतिक्रिया होती है वहां पर एकदम से विपरीत होगा खांसी रोकना चाहो तो नहीं रोके इतनी तेजी आ जाती है तो अगर अलग अलग नलिया होती तो यह समस्या भी नहीं होती लेकिन मृत्यु से दूर रखना था मृत्यु से ये ही यही बचाता कृत्रिम श्वास देना हो तो भी कहां से देते मुख से देते हैं फिर नाक से तो कठिन होता है कैसे देते हैं मुख के ऊपर मुख रख के अपना सांस डालते हैं तो कुछ जी जाता है और वैसे भी जब हमारा सांस फूलता है नाक से लिया नहीं जाता है थोड़ी देर बाद में नाक से तो लिया नहीं जाएगा ज्यादा होता है। छोटा पड़ जाता है तो मुख से लेने लगते हैं तो मुख वाला है। ये मुख्य है मुख्य प्राण है तो इसी ने आगे कहा जो इसको जानता है वो मृत्यु से दूर हो जाता है सवा ऐश देवता एतासाम देवता नाम पापमा नाम मृत्यु अप, अपहत्य तो ये जो देवता था इसने इन देवताओं के पाप को मृत्यु को हटा करके यत्र आसाम दिशम अंत जहां इनकी इनका जो पाप दिशाओं का जो अंत भाग है बिल्कुल दूर दिशाओं का अंत का है छोर बहुत दूर नजदीक तो नहीं है ना दिशाओं का छोर हालांकि दिशाओं का छोर यूं कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी दिशाओं का जो बिल्कुल छोर है तो बहुत दूर तदगमयान चकार इस पाप को वहां छोड़ करके आ गया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 चलिए